प्रारम्भ हो रही है कृपया बताएं किसी को सुनने में दिक्कत तो नहीं ठीक है ओ अब धोनी ठीक होगी प्रशिक्षण की कक्षा प्रारंभ होती है सर्वप्रथम भले प्रकार आसन के लिए नीचे की अपनी स्थिति व्यवस्थित कर लें अनुकूलता देख लें और स्थिर हो जाएं। पीठ और कमर की स्थिति बनाने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और ऊपर खींचें कमर को पीठ को सीधा करते मन से अनुभव करें पीठ और कमर की क्या स्थिति है उसे बनाए रखते हुए हाथों को धीरे से नीचे ले आइए कमर और पीठ की स्थिति वही रहनी चाहिए जैसी हाथ को ऊपर खींचते समय थी आप अनुभव करेंगे वो अधिक अच्छी स्थिति है अपने नेत्रों को धीरे से बंद कर लें हाथों की स्थिति व्यवस्थित कर लें अथवा गोदी में गर्दन की स्थिति सहज मध्य में थोड़ी सी आगे चुकी हुई जबड़ों को ढीला छोड़ दें थोड़ी दूरी बनेगी दांतों के बीच में दोनों गालों को ढीला छोड़ दें आंखों की पलकों को ढीला छोड़ें, आंखों पर दबाव रसाव ना हो दोनों खोहों को और ललाट की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ें एक बार पैर से लेकर सिर तक अपने शरीर का निरीक्षण कर जाएं और एक एक अवयव को मानसिक निर्देश देते हुए ढीला छोड़ते जाएं पिंडलियां टखने घुटनों को ढीला छोड़ दें टिक जाने दें भूमि पर सहजता से जैसा बने दोनों जागों की मांसपेशियां ढीले छोड़ दें दोनों कुल्हे ढीले छोड़ दें मल द्वार द्वार ढीले छोड़ दें मांसपेशियां सामान्य रूप से श्वास के साथ चलती रहेंगी कंधे और दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें गर्दन चेहरे का अगला भाग और सिर के ऊपर का भाग समस्त शरीर को ढीला छोड़ दें आसन की स्थिति बनाए रखते हुए अन्य अतिरिक्त प्रयत्नों को ढीला छोड़ दें आज की सायकालीन उपासना के लिए संकल्प करें प्रभु कृपा से आज सायकाल पुनः मुझे ध्यान उपासना का अवसर प्राप्त हो रहा है उपासना काल में मैं शरीर को स्थिर रखूंगा मन को धारणा स्थल पर रखूंगा प्रत्याहार की सहायता से मन को बाहर से हटा के अंतर्मुखी रखूंगा पूरी जागरूकता के साथ एक एक क्षण को ठीक प्रकार से प्रयोग करूंगा प्रत्येक क्षण को केवल उपासना के लिए लगाऊंगा पिछली उपासना में जो त्रुटियां रही थीं, उन्हें सावधानी से न होने देने का यत्न करूंगा संकल्प के बाद अब सम्वसन मन को नासिका के नथनों पर केंद्रित कर दें श्वास को देखें अनुभव करें श्वास को धीमा करते हैं। धीमा लंबा श्वास लें और धीमा लंबा श्वास छोड़ें श्वास लेते और छोड़ते हुए गति समान बनी रहे तीव्रता मंदता ना हो झटके ना हो पूरे नियंत्रण के साथ समान गति से लयब्ध श्वसन श्वास को गहरा भरें और पूरा बाहर निकाल दें सम्वसन धीमा लंबा लयबद्ध, गहरा श्वास प्रश्वास पूर्ण नियंत्रण के साथ अंदर भरें और छोड़ें अब तीन बाह्य प्राणायाम करेंगे श्वास को गहरा भर लें, तेजी से संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें मल द्वार को संकुचित करें ऊपर खींचें, मूल बंध पेट पीछे की तरफ चला जाएगा गर्दन को थोड़ा सा नीचे कर लें। थोड़ी घबराहट होने तक अवश्य रुके रखें सामर्थ्य पूरी होने पर धीरे धीरे श्वास को भर लें पूरा भर लें और एक तो सामान्य श्वास लें सामान्य श्वास लेते हुए मन का भी निरीक्षण करें प्राणायाम से मन पर क्या प्रभाव आ रहा है कितना आ रहा है इसी प्रकार दो बार और प्राणायाम कर लें पूरा श्वास भर के बाहर निकाल दें मूल बंध लगाएं पेट पीछे की तरफ खींच लें घबराहट होने तक अवश्य रोके रखें सामर्थ्य पूर्ण होने पर श्वास ले लें प्राणायाम के प्रभाव को मन पर देखें इसी प्रकार तीसरी बार भी कट लें से मन की स्थिरता बनती है मन की एक स्थान पर टिकने की सामर्थ्य बढ़ती है जिसका उपयोग आगे के चरणों में किया जाता है यह लाभदायक होता है प्राणायाम के बाद प्रत्याहार मन को सर्वव्यापक निराकार परमात्मा में लगा देने पर बाह्य इंद्रियां भी तदनुरूप स्थिर होके रहेंगी बाह्य विषयों की तरफ नहीं जाएंगी प्रयास कीजिए निराकार सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में बसा परमात्मा मुच आत्मा के चारों ओर अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान परमात्मा यदि कोई बाह्य विषय इंद्रिय के संपर्क में आए तो उस पर चिंतन प्रारंभ नहीं करना है उसकी उपेक्षा करते नहीं है अंदर मन को परमात्मा पर टिकाए रखना है यदि इंद्रिय के विषय में चिंतन प्रारंभ कर दिया तो यह प्रत्याहार टूट जाएगा अंतर्मुख होकर के अपने को देखें इस अंतर्मुखी स्थिति में कैसा अनुकूल या प्रतिकूल लग रहा है प्रत्याहार का संपादन प्रत्याहार के बाद अब धारणा लगा लें मन को शरीर के किसी एक भाग पर टिकाने अनुकूलता के अनुसार हृदय प्रदेश कंठ प्रदेश जिह्वाक्र नासिकाक्र भ्रू मध्य ललाट के बीच का भाग या सिर का ऊपरी भाग किसी एक स्थान पर अंदर ही अंदर मन से पहुंचकर उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ें किसी एक स्थान पर उन संवेदनाओं को देखते हुए अनुभव करते हुए मन वहीं टिक जाएगा मन को वहीं टिकाए रखें धारणा के बाद अब ध्यान अब तक की स्थितियों को बनाए रखते हुए आसन की सुखद और स्थिर स्थिति प्रत्याहार से युक्त मन और धारणा स्थल पर टिका हुआ मन मन को इसी स्थान पर टिकाए रखते हुए ओम शब्द के माध्यम से उसके अर्थ चिंतन को करते हुए परम पिता परमात्मा का ध्यान चिंतन करना है आप सभी मौन रहते हुए अपनी स्थिति का संपादन करते रहें एकाग्रता बढ़ाते रहें, अर्थ भावना अधिक से अधिक गहरी करते ओ. हमना साथ में चलती रहेगी परमात्मा सत है सत्तात्मक वस्तु है वह चेतन है और आनंद स्वरूप है वह सच्चित आनंद है सच्चिदानंद अर्थ की भावना ओम के साथ साथ चलती रहेगी अर्थ की भावना पर अधिक केंद्रित होना है जब केवल माध्यम बन रहा है आप परमात्मा आप विद्यमान हैं, सत हैं, आपकी सत्ता सर्वत्र विद्यमान है आप दूर दूर तक और मेरे निकट भी विद्यमान हैं आप चेतन हैं जानवान है मेरे प्रत्येक कर्म को आप सतत जान रहे हैं मैं आपका पुत्र आपका ध्यान कर रहा हूं इसे भी आप भले भांति जान रहे हैं मैं कितनी जागरूकता से कितनी श्रद्धा से आपका ध्यान कर रहा हूं इसे भी आप भली बाती जान रहे हैं आप चेतन हैं आप आनंद स्वरूप हैं आप आनंद से परिपूर्ण हैं शुद्ध सुख से युक्त हैं उसी आनंद और शुद्ध सुख की प्राप्ति के लिए दुखों की निवृत्ति के लिए मैं योगाभ्यास कर रहा हूं आज भी उसी क्रम में ध्यान कर रहा हूं आप सच्चित आनंद हैं Oh बनाए रखें मन ही मन ओम का उच्चारण और अर्थ की भावना करते रहें यदि बीच में कोई अन्य विषय उठा लें विचार कर लें तो तत्काल धारणा स्थल पर आकर फिर से ध्यान अर्थ चिंतन प्रारंभ कर अर्थ की भावना के साथ ओम मण शिक्षक सचिदानंद परमात्मा और मैं उसकी सन्निधि ने का इच्छुक सत और चित्त आत्मा ईश्वर की निकटता पाकर मैं भी आनंद से युक्त होना चाहता हूं हे प्रभु आप सच्चित आनंद हैं मानसिक ओम का जप और अर्थ की भावना करते रहें धीरे से रुक जाइए ध्यान का अगला चरण प्रारंभ करें उससे पूर्व अपना अपना निरीक्षण फिर कर लें यदि आसन से कहीं दुख पीड़ा खिंचाव हो उसे पुनः थोड़ा सा हिला के व्यवस्थित कर लें धारणा स्थल यदि छूट गया हो तो फिर से लगा लें मन को धारणा स्थल पर रखते हुए ही गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे जिन्हें मंत्र का अर्थ आता है वे मंत्र उच्चारण के साथ साथ अर्थ की भावना करते चलेंगे जिन्हें मंत्र का अर्थ नहीं आता है वे मन में एक भाव रखेंगे एक प्रार्थना रखेंगे सर्वज्ज परमात्मा से शुद्ध प्रेरणाओं की प्राप्ति मुझे होती रहे परमात्मा की प्रेरणाएं मुझे प्राप्त होती रहें अर्थ का चिंतन अथवा ये भावना पूरी जागरूकता से साथ में बनाए रखें कविता जब बोली जाए तो उसके अर्थ के साथ जुड़े रहें ओ च so... से ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता से ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान ते सृष्टि के हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला परमात्मा से उनकी शुद्ध प्रेरणाओं की प्रार्थना शुद्ध ज्ञान से युक्त परमात्मा की प्रेरणाएं सतत मेरे कल्याण के लिए उपस्थित हैं हे प्रभु आपकी इन प्रेरणाओं को अंतकरण में उतरने वाली इन प्रेरणाओं को पकड़ने के लिए स्वीकार कर पाने के लिए मैं पूर्ण एकाग्रता से स्थिति का संपादन कर रहा हूं पूर्ण जागरूकता से आपकी प्रेरणाओं को स्वीकार करने ग्रहण करने के लिए कुद्यत हूं आप अपनी इन प्रेरणाओं को सतत मेरे लिए बनाए रखें मानसिक रूप से कुछ देर गायत्री का जप करते हुए अर्थ की भावना प्रार्थना करते रहें मात्र गायत्री मंत्र और अर्थ का चिंतन शुद्ध स्वरूप परमात्मा से मात्र शुद्ध प्रेरणाओं की प्रार्थना यदि बाह्य विषयों से प्रभावित हों तो तत्काल मन को रोक के धारणा पर लाके पुनः ध्यान प्रारंभ कर बार बार ऐसा होता है तो बार बार यत्न करते रहें प्रयत्न छोड़ नहीं देना है आइए विषयों के चिंतन में नहीं लग जाना है उपासना के प्रत्येक क्षण को उपासना के लिए लगाने का मैंने संकल्प लिया है केवल ध्यान पर केंद्रित रहे पिता परमात्मा की शुद्ध प्रेरणाएं ही मुझे मुक्ति तक पहुंचा सकती हैं हे प्रभु अब तक मैं आपकी प्रेरणाओं की उपेक्षा करता रहा हूं अब मैं इन्हें ग्रहण करने के लिए उद्यत हूं इन प्रेरणाओं को पाने और उनके अनुसार चलने में ही मेरा कल्याण है आप धीरे से कुछ खन के लिए रुकें, जिनकी स्थिति अच्छी बनी है वो बनाए रखें जिन्हें कोई समस्या है वो आसन को फिर ठीक कर लें, परिवर्तित कर लें धारणा स्थल का निरीक्षण कर लें यदि छूट गया है तो फिर से बना लें आगे वैदिक संध्या के कुछ मंत्रों का अर्थ की भावना के साथ ध्यान में प्रयोग करेंगे मन धारणा स्थल पर बना रहेगा सर्वज परमात्मा मुझे सतत इस क्षण भी जान रहा है मेरी प्रत्येक प्रार्थना प्रत्येक विचार परमात्मा की जानकारी में है परमात्मा की सन्निधि को उसके भाव को मन में रखते हुए आगे का ध्यान करेंगे ओ आप सभी मौन ही रहिएगा आप अर्थ चिंतन पे अपने को केंद्रित रखें शब्द का आधार आपको मेरी वाणी से मिलता रहेगा शनो देवी अभिष्ट आपो भवंतु पीत श्रवंत तो हे सर्वयापक सर्वप्रकाशक परमात्मा समस्त साधनों की उपलब्धता के लिए सांसारिक सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए मेरे लिए कल्याण प्रद बने रहिए, अपने कल्याण की कृपा कल्याण की वृष्टि सब ओर से मेरे लिए बनाए रखें, आपकी कृपाओं को आपके कल्याणों को मैं अब अनुभव करने लगा हूं और उसका सदुपयोग भी करने लगा हूँ आपकी कृपा से ही मैं योग अभ्यास कर पा रहा हूं आत्मोन्नति के मार्ग पर चल पड़ा हूं अपनी कृपा मेरे लिए बनाए रखें आगे अंग स्पर्श मंत्र मंत्र में जिस जिस अंग का इंद्रिय का नाम आए मन को वहाँ वहाँ केंद्रित करते और उस स्थान की दृढ़ता कार्यकुशलता बल और स्वास्थ्य के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते चलें प्रार्थना के साथ ये भाव रखें मैंने इनके लिए क्या पुरुषार्थ किया है यदि पुरुषार्थ नहीं किया है तो भविष्य में पुरुषार्थ के संकल्प के साथ प्रार्थना करेंगे आप सभी मौन ही रहेंगे ओ ओम ओम ओम दय Om Shri Rah Om Bahubhyam Yasho थ परमात्मा इन इंद्रियों को आपने मुझे मुक्ति प्राप्ति के लिए दिया है मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही मैं इनकी बलवत्ता और दृढ़ता बनाए रखने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मैं इनका उपयोग आत्मिक उन्नति के लिए ही करूंगा अब इन इंद्रियों की पवित्रता की कामना परम पवित्र परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना ये इंद्रियां और अधिक पवित्र मार्ग पर चलें। धर्म के अध्यात्म के पवित्र मार्ग पर चले मन को उस इंद्रिय अथवा अंग पर ले जाकर के प्रार्थना पुरुषार्थ का स्मरण अथवा भावी पुरुषार्थ के लिए संकल्प करते चलें शिसी ओ भुव पुना नेत्र ओना कंठे हृदय ओ जनपुनाभ्या ओ तपुना पादय सत्यम पुना तो पुन शिरा से ओ ख्रम पुना तो सर्वत्र शरीर के एक एक अंग की एक एक इंद्रिय की पवित्रता की कामना मन में उभरे ईश्वर की प्राप्ति के लिए इनकी पवित्रता इनका धर्म के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है इनकी बलवत्ता इनकी बलवत्ता पाकर यदि उस सामर्थ्य का अपवित्र मार्ग पर प्रयोग किया तो यह भयंकर हानि हो जाएगी मैं पवित्र मार्ग पर चल पड़ा हूं धीरे धीरे जीवन में पवित्रता और ला रहा हूं हे प्रभु मुझे अपनी इंद्रियों की और अधिक पवित्रता चाहिए मैं इन्हें पूर्ण पवित्र करके आप पवित्र को पार लूंगा पवित्रता की प्रार्थना कामना परमात्मा के पवित्र स्वरूप को मन में रखते हुए पवित्रता की प्रार्थना कामना आवश्यकता को उभारते रहें धीरे से रुक जाइए आज की उपासना और ध्यान का उपसंहार करते हुए इसे समाप्त करना है अपनी अपनी उपासना का निरीक्षण करें आज मैंने कैसी उपासना की यह सायकाल की उपासना मेरी कैसी रही शरीर की स्थिरता कैसी रही मन की स्थिरता कैसी रही प्रत्याहार कैसा रहा धारणा और ध्यान कैसा रहा आज की सायकालीन उपासना में जो अच्छी स्थिति प्राप्त की उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें इसी प्रकार कृपा बनाए रखने की कामना करें इस उपासना में जो त्रुटियां रह गई हैं उनके लिए अपने प्रति खेत प्रकट करें ईश्वर से क्षमा मांगें अगली उपासना में और जागरूकता से प्रयत्न करने का संकल्प लें अब आज की उपासना के अपने सर्वश्रेष्ठ क्षण का स्मरण करें वह क्षण वह समय वह स्थिति जिसमें आपने सर्वाधिक एकाग्रता का अनुभव किया सर्वाधिक शांति सर्वाधिक भक्ति भाव, सर्वाधिक विनम्रता का अनुभव किया सबसे अनुकूल स्थिति की स्मृति ले आए और उस स्मरण के साथ साथ ही सहजी उस स्थिति को पुनः प्राप्त करें उपासना काल में प्राप्त अनुभूत ये उच्च स्थितियां साधक की बहुत बड़ी संपत्ति होती है साधक बड़े पुरुषार्थ से उसे प्राप्त करता है हमें अपनी इस संपत्ति को एकदम गवा नहीं देना है उसे पकड़े रखना है उपासना से उठते उठते उसे अंदर ही अंदर बनाए रखें अन्य गतिविधि करते हुए भी उसे बनाए रखने का प्रयास रखें उस स्थिति का पुनः पुनः स्मरण करते हुए फिर वही स्थिति पाते रहें, जब अपवित्र भाव अपवित्र कर्म की ओर प्रवृत्ति हो उस समय इस संपत्ति का सदुपयोग करें पुनः इस, इस सात्विक स्थिति को स्मृति से बना लें पुरुषार्थ से जिस संपत्ति को आपने पाया है उसका पूरा उपयोग अपने व्यवहार काल में भी लेते चलना है अंदर ही अंदर उस श्रेष्ठ स्थिति की स्मृति और अनुभूति बनाए रखते हुए आंखों को अभी बंद रखते हुए हाथ की उंगलियों में उसी स्थान पर जहां वो हाथ है थोड़ी गति प्रदान करें धीरे धीरे उंगलियों को खोलें, फैलाएं। हाथ को उस स्थान से थोड़ा भिन्न स्थान पर ले जाएं, परिवर्तित कर लें आंखों को बंद रखते हुए ही दोनों हाथों को थोड़ा पीछे ले जाके हथेलियों को टिका के हल्का सा सहारा ले लें पैर के अंगुलियों में थोड़ी गति करें टखनों में वही थोड़ी गति करें पिंडलियों को थोड़ा आगे पीछे कर लें, पंजों को आगे पीछे कर लें, वहीं रहते हुए अब धीरे धीरे पैरों को थोड़ा खोल लें आंखों को बंदी रखें किसी अन्य व्यक्ति के साधक के वो स्पर्श ना करें इस तरह से खोल लें अपने कंधों को गर्दन को थोड़ा सा गतिशील कर लें। अब आंखों को थोड़ा सा खोल के नीचे की तरफ देखते रहें और संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं। मानसिक स्थिति बनाए रखें आज की उपासना की अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को मन में बनाए रखें दोनों हाथों को अभिवादन मुद्रा में जोड़ दें गीत की तो पंक्तियां मेरे बाद में बोलेंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बड़े चले हम रोके नक्षण भी बड़े चले हम रोके नक्षण भी हो य दृढ़ संकल्प हमारा ओय दृढ़ संकल्प अपनी अपनी आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे अपने अगले कार्यक्रम के लिए यज्ञशाला के लिए प्रस्थान करें जिनको कुछ निवृत्त होना हो वे निवृत्त हो ले दृष्टि को नीचे बनाए रखें अन्यों को देख करके अपनी आंतरिक स्थिति इधर उधर न बिखर जाने दें ओम दे